महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व चतर्दशोध्याय पुत्र सुतकर्मा और प्रतिबिंध्य द्वारा क्रमशः चित्रसेन एवं चित्र का वध सेना का पलन तथा अश्वस्थामा का भीमसेन पर आक्रमण संजय उवाच सत्कर्मा तथो राज्रसेन महीपतिम आजघ्ने समरे क्रुद्ध पंचाश्द्धिश्री मुख संजय कहते राजन तदनंतर सुतकर्मा ने सम्रांगण में कुपित हो राजा चित्रसेन को पचास बाण मारे राजन नवभिर्नत अभिसम राजुतकर्मा सूतम विभ्याद पंचभी नरेश्वर अभिसार के राजा चित्रसेन ने झुके हुए गांठ वाले नौ बाणों से सुतकर्मा को घायल करके पांच से उसके साथी को भी बेबिन्द डाला सत्कर्मा तथ क्रुद्ध चित्रसेन चमुमुखे नाराचेन सुतिदेश तब क्रोध में भरे हुए श्रुतकर्मा ने सेना के मुहाने पर तीखे नाराजों से चित्रसेन के मर्मस्थल पर आघात किया शोत बिदो महाराज नाराचेण महात्मना मूर्छाभवीर कस्म चाभि महामना श्रुतकर्मा के नाराज से अत्यंत घायल होने पर वीर वीर चित्रसेन को मूर्छा आ गई वे अचेत हो गए एक चैनम सत्ति महायशा नवत्या जगति पालम छाधया मत पत्रि इसी बीच में महायशस्वी सूत्कीर्ति ने नब्बे बाणों से भूपाल चित्रसेन को आच्छादित कर दिया प्रतिलभ्य तथा संज्ञा चित्रसेनो महारथ धनुद्ले में आकर महारथी चित्रसेन ने एक भल से का धनुष काट डाला और उसे भी सात बाणों से घायल कर दिया। चित्रसेनम सिरोकर्मा ने शत्रुओं के वेग को नष्ट करने वाला दूसरा स्वर्णभूषित धनुष देकर चित्रसेन को अपने बाणों की लहरों से विचित्र रूपधारी बना दिया स सर चित्रितो राजा चित्रमाल अशोभत महारंगे स्वाभि तो यथाम माला धारण करने वाले नवयुवक राजा चित्रसेन उन बाणों से चित्रित हो युद्ध के महान रंग में काटों से भरे हुए साही के समान सुशोभित होने लगे सुत तेश्ट तेश्ट तेश्ट तेश्ट ब्रवीन। तब उस नरेश ने सुतकर्मा की छाती में बड़े वेग से नाराज का प्रहार किया और कहा खड़ा रह खड़ा रह शुष्कर्मा पि समाराचेन समर्पित शुसरा तौरिक उसमें नाराज से घायल हुआ सुतकर्मा सम्रांगण में उसी प्रकार रक्त बहाने लगा जैसे गेरू से भिंगा हुआ पर्वत लाल रंग की जलधारा बहाता है पुष्प इव कि तत्पश्चात खून से लतपत अंगों वाला वीर सत्कर्मा सम्रांगण में उस रुधिर से अभिनव शोभा धारण करके खिले पलाश वृक्ष के समान हुआ। ततो छेद राजन शत्रु शत्र के द्वारा इस प्रकार आक्रांत होने पर सत्कर्मा कुपित हो उठा और उसने राजा चित्र से इनके शत्रु निबारक धनुष के दो टुकड़े कर डाले समरे महाराज धनुष कर जाने पर चित्र से इनको आच्छादित करते हुए सुचकर्मा ने सुंदर पंख वाले तीन सौ नाराचो द्वारा उसे घायल कर दिया ततो परेण भल्लेना तथोपरण भल तीक्षेण निशितेन चहार सचिस्त्रण शिस्त एक तरक धार वाले तीखे भल्ल उस महामना चित्रसेन के केिस्त्रण सहित काट लिया तथिरो न्यपूम चितित्रस दीप्ति यदी छया था चंद्र चुत स्वर्गन्महतल चित्रसेन का दीप्तशाली मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो चंद्रमा दश स्वर्ग से भूतल पर आ गिरा हो राज दृष्टि ते भीषम अभ्य द्रवंत वे गे न चित्रसेन से सैनिका मान्य नरेश अभिसार देश के अधिपति राजा चित्रसेन को मारा गया देख उनके सैनिक बड़े वेग से भाग चले ततः क्रुद्धो महेश्वासक्षर अंत अंतकाले यथा क्रुद्ध सर्वूताेतराट तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए माधनुरा सत्कर्मा ने अपने बाणों द्वारा उस सेना पर आक्रमण किया मानो प्रलय काल में कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियों पर धावा बोल रहे हो ते व्यमान सम पौत्रेण धन द्रवंतूर्ण दावदाइव दिपा युद्ध में आपके धनुधर पौत्र सत्कर्मा द्वारा मारे जाते हुए वे सैनिक दावा नल में झुलसे हुए हाथियों के समान तुरंत ही संपूर्ण दिशा में भाग गए। विद्रवतों दृष्ट निरुस्सा दिवस द्रव्य शुभे शिक्षि शकर्मा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह छोड़कर भागते हुए उन सैनिकों को देखकर अपने तीखे बाणों से उन्हें खदेड़ते हुए की अपूर्व हो रही थी। चित्रम ध्वज में सुना पिच दूसरी ओर प्रतिबिंध के पांच बाणों द्वारा चित्र को छत विच्छत करके तीन बाणों से सारथी को घायल कर दिया और एक बाण से उसके ध्वज को भी बिंद डाला तम चित्रो नवभिन भल्ल बाहोर पेयत स्वर्ण पुखय प्रसन्नाग्रही कंकबरहीन वाचित चप चित्र ने कंख और मयूर की पाखों से युक्त स्वच्छधार और सुन, सुनहरे पंख वाले नौभल्लों से प्रतिबिंध की दोनों भुजाओं और छाती में गहरी चोट पहुँचाई प्रतिबिंध्यो धनुष्छि भारत साजक पंचभिर्निस्त बा असैनम स ही जगह प्रतिबिन्ध ने अपने बाणों द्वारा उसके धनुष को काटकर पांच तीखे बाणों से चित्र को भी घायल कर दिया तथा शक्ति महाराज स्वर्ण घटा दुरासता तव पौत्रायाग्ने शिखा महाराज तदनंतर चित्र ने आपके पौत्र पर घोर अग्नि शिखा के समान सुवर्ण में घंटों से सुशोभित एक से शक्ति चलाई तामापत महोल का प्रतिबिंध्यो हसन निव सम्रांगण में बड़ी भारी उल्का के समान सहसा आती हुई उस शक्ति को प्रतिबिंध ने धंसते हुए से दो टुकड़ों में काट डाला साप पात दुधा छिन्ना प्रतिबिंध्य शरिश्षित युगांत सर्वभूता यथाशन प्रतिबिंध्य के तीखे बाणों से दो टुक होकर वह शक्ति प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाली असनी के समान गिर पड़ी शक्ति ताम प्रहृता दृष्टि चित्रो गृह्य महागदा प्रतिबिंध्याय शिक्षेप रुक्म जाल दस शक्ति को नष्ट हुई देख उस शक्ति को नष्ट हुई देख चित्र ने सोने की जालियों से विभूषित एक विशाल गदा हाथ में ले ली और उसे प्रतिबिंध पर छोड़ दिया साजघाना हयास्त सारथिम च महारणे रथम प्रमिद्य के न धरणि उस गदा ने महासमर में प्रतिबिंध के घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को भी चूर चूर करती हुई वह बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी ए तस्मिव काले तो रथादाप्लोच भारत शक्ति शिक्षेप चित्राज स्वर्ण दंडाकृत भारत इसी बीच में रथ से कूदकर कर प्रतिबिंध ने चित्र पर एक स्वर्ण में दंड वाली सुसज्जित शक्ति चलाई तामा जग्राह चित्रो राजन महामना पा पार्थिवः राजन महामना राजा चित्र ने अपनी ओर आती हुई शक्ति को हाथ से पकड़ लिया और फिर उसी को प्रतिबिंध्य पर दे मारा समसाद्य रणेशूरम प्रतिबिंध्यम महाप्रभा निर्भिध्य दक्षिण बाहूं निपात मही पतिताभाव तम देशम अस निर्यता वह अत्यंत कांतिमती शक्ति रणभूम में सूर्यीर प्रतिबिंध्य को जाग लगी और उसकी दाहिनी भुजा को विदीर्ण करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी वह जहाँ गिरी उस स्थान को बिजली के समान प्रकाशित करने लगी प्रतिबिंध्य चतोराज तोमरम हेम भूषित प्रेषयामास संक्रद्ध चित्रश्य राजन तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए प्रतिबिंध ने चित्र के वध की इच्छा से उसके ऊपर एक सुवर्णभूषित तोमर का प्रहार किया सत्य गात्र धरण महोरग इवा चय वह तोमर उसके कवच और बक्षस्थल को विजर्ण करता हुआ तुरंत धरती में समा गया जैसे कोई बड़ा सर्प बिल में घुस गया हो स पात तदा राजा तोमर ऋणा सामहत प्रसारिप्ल बहुपीनौ परिघ संिभ तोमर से अत्यंत आहत हो राजा चित्र अपनी परिघ के समान भोटी और विशाल भुजाओं को फैलाकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा चित्र संप्रेक्ष निणशोभिना अभ्य द्रवंत वेगेना प्रतिबिध्यम सम चित्र को मारा गया देख संग्राम में शोभा आमासु सूर्य अभ्रगणा इ जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार उन योद्धाओं ने नाना प्रकार के बाणों और छोटी छोटी घंटियों से शतघ्नियों का प्रहार करते हुए उसे आच्छादित कर दिया महाबाहू सरजालीन संयुगे बद्रावय तवचम तो बद्रह इवा सूर जैसे बज्रधारे इंद्र अस्त्रों की सेना को खदेड़ते हैं उसी प्रकार युद्ध स्थल में महाबाहु प्रतिविन्द ने अपने बाण समूहों से उन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करके आपकी सेना को मार भगाया समरे का सहसा पांडवि नृप्रा कर घनाश्वर समरभूमि पांडवों की मार खाकर आपके सैनिक हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान सहसा छिन्न भिन्न होकर बिखर गए विप्रद्रुते बले तस्विन बध्यमे समन्त द्रोणि कयात तुर्ण तो भीम से नम उनके द्वारा मारी जाती हुई आपकी व सेना जब चारों ओर भागने लगी तब अकेले अश्वस्थामा ने तुरंत ही महाबली भीम से इन पर आक्रमण कर दिया तथा गोरो तयो यथा दे वसुर हे युद्धे मित्रवा सो फिर तो देवासुर संग्राम में वृद्धासुर और इंद्र के समान उन दोनों वीरों में सहसा और युद्ध चिड़ गया इसे श्री महाभारते कर्णपर्म ही चित्रवधि चतुर्दशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण कर्णपर्व में चित्रसेन और चित्र का वध विषय चौदहवा अध्याय पूरा हुआ